प्रथम पाद से ही सोपाय उपाय के साथ अभांतर भेद के साथ फल के साथ योग कहा गया, समाधि पा उपाय और अभ्यास वैराग्य और सब, सभी तर्क निवृत्त सब, सभी चार निवृत्त तो ये चार प्रकार समापत्ति योग समाधि फिर निर्बीज समाधि फल कहा दिया समाधि सधिवन पर कैवल्य योग तो कह दिया और क्या बाकी बचा जिसके लिए द्वितीय पाद का प्रारंभ करते हैं इतना उद्दिष समित से योग कथम युथित चिंपी योग युक्त सैद्ते आरभ्य समाहित चित्त से योग तो उद्दिष है सामहत तो तो चित्त ये साम सहित एकाग्र चित्तबाला के लिए योग कहा गया प्रथम पाग में कितु जो सामचित में दीक्षित चित्त ये का चितिदीत है वृत्ति अधिक है चित्त में मजगुणतम गुणाधिक है तो समाहत नहीं होने से वृत्ति निरोध नहीं होता है तो उठित चित्र भी साधक कथम योगयुक्त क्या योग कैसे हो इसलिए आरभ थे साधन कथन करने के लिए अभी आरंभ किया जाता है अभ्यास वैराग्य योगपायु योग पायु प्रथम प्रथम पाद में गया। योग उपाय अभ्यास वैराग्य प्रथम पाद्य नौ व्यथत सेव संभवत द्वितीय पदोपदेश सत्तशुद्ध्येत कहीं पाठ व्यित्तचित विस्थितम चित्तम ये सब विस्थित चित्त एकाग्र नहीं चित्त ऐसे चित्त वाले शासकों का द्राग तो शीघ्र ही न संभवतः योग का जो उपाय अभ्यास और वैराग्य अभ्यास करने के लिए असमर्थ वित्तीय होता ही नहीं वैराग्य नहीं विषय में वासना है तो अभ्यास वैराग्य नहीं संभव नहीं शीघ्र तो नहीं तो से कैसे योग होगा इसलिए द्वितीय पाद उपदेशान द्वितीय पाद में जो उपदेश करेंगे उपायन उपाय का उपदेश किया जाएगा इन उपायों को अपेक्षा करता है विस्तृत से प्रसादक इसी उपाय से फिर तिरंतप शुद्धि होने पर अभ्यास वैराग्य से योग अनुसार करेगा सप्तुद्धि अर्थम सप्तः शुद्धि सप्त की शुद्धि है रजोगुण तमगुण समाप्त हो जाए तो, तो सत्व तो अत्यंत शुद्ध होगा अंतपण है त्रिगुणात्मक है रजगुण तमुगुण से कलुषित तो होता है तो रजगुण तमुगुण होकर के हो जाने पर सत्व तो अत्यंत शुद्ध होता है अंत शुद्धि के लिए अर्थ है तो अंतगण शुद्धि के लिए उपाय उपदेश करेंगे इसी द्वितीय साधन पाध में तथो विशुद्ध सत्व कृत रक्षा संविधान अभ्यास वैराग्य प्रत्यम भाव यही तथी विशुद्ध सत्तः विशुद्ध सप्तम से अंतकुण सत्तुण शुद्ध हो गया ऐसा जो साधक कृतरक्ष संविधान रक्षा संविधान रक्षा संविधान संस्कार जिसमें रक्षा जन्य संस्कार कृत रक्षाजन रक्षा अंत की शुद्धि हुई उसका संस्कार हुआ अंतरण शुद्ध होने पर फिर रक्षा संस्कार अपने रक्षण का संस्कार भावना चित्र बहिर्मुख होता है उसको एकाग्र करने में ऐसे में लगाने में ऐसे संस्कार होता है शुद्ध होता है तब ऐसे संस्कारयुक्त होने पर जो पुण्य कर्म, इसमें कहीं त्रिविध कर्म इतर काम शुक्ला कृष्ण अशुक्ला कृष्ण योगी नाम योगियों का कर्म शुक्ल नहीं कृष्ण नहीं अ त्रिविदम इतरे काम शुक्ल कृष्ण और मिश्र योगियों का, का जो कर्म वो शुक्ल पुण्य नहीं है क्योंकि फल इका नहीं करते हैं पाप भी नहीं करते हैं जो कर्म निष्काम होकर किया जाता है फल इच्छा रहित होकर के वो पुण्य कर्म को अशुक्ल कहा गया शुक्ल नहीं भोग भोगपद नहीं है तो ज्ञान अंतपण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन है ऐसा हमसे विशुद्ध साधन के विशुद्ध क्या संविधान संस्कार होता है अभ्यास वैराग्य प्रत्येहम भावे थी फिर प्रतिदिन अभ्यास वैराग्य करता है तो संस्कार होने पर शुद्ध होने पर फिर अभ्यास होता है वैराग्य होता है अंतपण शुद्धि का परिचय योगवासी समय बार बार कहा गया शुद्ध कैसे पता चलेगा जो वैराग्य है तो शुद्ध है वैराग्य नहीं आसक्ति है तो अंतखंड में कलम से पाप है अशुद्धि है जितने जितने साधन करने के करते हैं साधुओं को ये विचार करना चाहिए वैराग्य हो रहा है बढ़ रहा है तो अंत में शुद्धि हो रही है वैराग्य घट रहा है पहले वैराग्य जैसे था उसे ठंडा पड़ जाता है तो अभी साधन में कमती है अंतकरण में शुद्धि बढ़ रही है ये सोच करके अपने लक्ष्य निश्चय करके लक्ष्य को चलने के लिए विचार करके अंतकरण में कितनी शुद्धि है कितने अशुद्धि स्वयं विचार करें अपने आप ही स्वयं विचार करके ही साधन करना होता है वैराग्य बढ़ता है तो साधन हो रहा है शुद्धि हो रही है वैराग्य घट रहा है तो साधन में कमती है अशुद्धि रही है तो अंत हम शुद्ध होने पर प्रत्येहम प्रतिदिन अभ्यास वैराग्य करता है भावना करता है अभ्यास करता है बैराग्य बढ़ता है तो उद्दिष्ट समाहित चित्त से योगवासी ने कहा समाहतत्व अविच्छिप्तत्व विक्षिप्त नहीं विक्षेप रहित तो चित्त शांत हो गया ऐसे करे योग कहा गया समाधि बाद में चित्त के लिए योग कैसे होगा इसके लिए आगे कहते हैं चित्तोपि व्यक्षित चित्तोपी उपेक्षुम योगी सियाद उसी वास्तव के कारण है कथम चित्तोपि योग युक्त सियाद चित्तोपि चित्त व्यक्ष जिसका चित्त व्यक्ति समात नहीं व्यग्र है विक्षित है वैसे साधक उपदेशमाने उपाय जो उपाय आगे उपदेश करेंगे उपदेश किए जाएंगे उपदेश किए जाएंगे जो उपाय उन्हीं उपायों तो से युक्त होकर के कैसे योग युक्त हो जाए योग्य हो जाए इसलिए अभी द्वितीय पाद का आरंभ करते हैं तत्र वक्षमाने त्र वक्षणेश नियमेशकृष्ट प्राथमिकम प्रतिपयुक्त प्रथमतः क्रिया योगम उपदिशति सूत्रकार जितने आगे तो उन नियम कहेंगे उनमें से आकृष्ट आकर्षण करके चीज करके पहले आगे तो वो तो कहेंगे साधन तो ये प्राथमिकम प्रति उपयुक्त तरह तय है प्रथम अवस्था में स्थित साधक के, के लिए ये अधिक उपयुक्त है या आवश्यक है इसलिए पहले प्रथमतः क्रियायोग उपदिशती क्रियायोग का उपदेश करके क्रिया असो योगस्थित क्रियायोग और साधन योग का साधन होते योग का क्रियाारूप योग क्रियाारूप साधन जिससे योग की प्राप्ति होगी ये पहले उपदेश करते हैं उपदेशते सूत्रकार सूत्रकार उपदेश करते हैं तप साध्याय स्वर प्रणिधानी क्रियायोग स्वाध्याय से ईश्वर परिधानं तपस्वाध्याय ईश्वर परिधानी क्रिया क्रियायोग है क्रिया रूप योग क्रियाचस्वयोग यूग योग के साधन को योग कहा और क्रियारूप क्रिया में क्रिया एक तप है स्वाध्याय ईश्वर परिधान ये तीन ये क्रिया इससे अंतःकरण शुद्ध होता है आगे अभ्यास हो गए होता है तो फिर समाधि अनुसार करता है पहले तपस क्रिया क्रियावती का में क्रिया एवं योग क्रिया योग कर्मधारा यह है योग कहा गया क्रिया के से योग है योग साधन योग के साधनों से क्रिया को योग रहा गया अतएव विष्णु पुराणी खांडी का केसी ध्वज संवादित खांति का किसी द्रव्यो का संवाद विष्णुपुराण में आया उसमें कहा गया योगी युजान विष्णुपुराण में युजानो ही अभिजीयते प्रथमम योगी योग अवनुष्ठान करता हुआ युजानो कहा जाता है विनिष्पन्न समाधि परम ब्रह्मोपलब्धिमान विष्णु विष्णुप्राण विनिष्पन्न विनिष्पन्न समाधि समाधि जिसकी हो गई ऐसे योगी परम ब्रह्म उपलब्धिमान परम ब्रह्म की उपलब्धि वाला परम ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया वो योगी युक्त योग हो गया अरे युंजान होता है अरे प्रथम अनुष्ठान कर रहा है इस उपस्क्रम में ऐसे विष्णु पुराण में ये आरंभ किया गया आरंभ करके तप स्वाध्या स्वाध्याय दर्शिता यही कहा गया पहले साधारण रूप तप स्वाध्याय आदि से ईश्वर प्रणिधान ये आवश्यक पहले करने के लिए कहा गया व्यतिरेक मुख्य न तपस उपाय प्रमाह तो व्यतिरेक के, के द्वारा के द्वारा का तप के बिना जैसे व्यत्रि नेत्र बन्नी नास्ती तत्रि नास्ती तो जहाँ तप नहीं है उसमें योग नहीं होगा ये व्यतिक है व्यतिरिकप उपाय समा तप उपाय कहते हैं नाते में न तपस्व नोग सिद्ध्यति अत्यन योग न सिद्ध्य तप जब नहीं करता है तपस्व नहीं तो उसका योग सिद्ध नहीं होता है तपस चाह टीका तो में तपसो तो अब्यापार उपाय दर्शेती तपो का अवांतर व्यापार तो तो दिखाते तो ता है तप में उपाय का है तो साधन तो है तप साधन है इसके लिए उपयोगी दिखाते है अनादिकर्म क्ले वाचना चिता प्रत्युपस्थित विषय जाला चुनाव तप संवेदम आपद्य तपस तो उपादान तो यहाँ जो तो तपस्व अबांतर व्यापारम आगे उपायता है उपादेयता किसी में है क्या पुराने पुस्तक में उपायता किसान तपस्व तो अबांतर व्यापारम उपादेयता उपयोगीन पुरानी पुस्तक किसके पास है बनाया नहीं ठीक है तो, तो, तपस तो अभांतर व्यापारण उपाय तथा उपयोग तप तो उपाय है साधन है साधनता का उपयोगी दिखाते हैं उपाधेय में तो तप तो उपाधेय ग्राही अनुसार करना चाहिए इसके लिए उपयोगी दिखाते हैं तप तो उपाय है उपाय इसमें है उसका कैसे निश्चय होगा तो उसके लिए कहते तो हैं अनादि कर्म श्लेष्ठ वासना चित्रा अशुद्धि अनादि कर्म काल से विभिन्न योनि में विभिन्न कर्म कर्म कर्म से फल अनुभव होता है क्लेश है क्लेश है दुख का मूल अभिद्यास राग होता है दुख मूल ज्ञान अज्ञान कर्मफल का अनुभव होता है क्लेश है दुख अज्ञान इससे उत्पन्न होते वासना कर्म से कर्म फल अनुभव होता है अज्ञान उसे वासना वासना है वास्तना से चित्र वासन या चित्रम अशुद्धि अशुद्धिया अशुद्धि वासना चित्र ऐसे वासना से संस्कार होता, होता है, है, संस्कार होता है स्मरण होता है स्मरण में संस्कार होता है इस प्रकार चित्रित युक्त है प्रत्युपस्थित विषय जाला प्रत्युपस्थित विषय जाला यम अशुद्धि में विषय तो उपस्थित होते विषय जालम प्रत्युपस्थितम प्रत्युपस्थितम विषय जालम यशुद्धि में विषय उपस्थित है प्रक्ति पस्थीतं, प्रक्ति पस्थीतं, कर्म फल भोग करता है अज्ञान अविद्या राग रागव्यू सभी पांच खिले इसके वासना से संस्कार होते है वासना है संस्कार से स्मरण होता है ल अनुभव क्या था उसका स्मरण होगा संस्कार के द्वारा इससे वासना से युक्त होती है वाले नहीं तो इसको अशुद्धि कहते हैं। चित्त में प्रत्युपस्थित विषय जाला, जरा प्रत्युपस्थित प्राप्त है विषय ज्ञाला अशुद्धि में एक अशुद्धि चित्त में अंतरण तपह संवेदन न आपद्य थे तप अंतरण बिना तप के संभेद न आपत्यते हैं संभेदका तरल विरलता संभेदकार मिश्रण होता है यहाँ विरल विरल होना अधिक अशुद्धि अत्य अधिक है तप नहीं करेंगे मिलने से वो तप अशु विरल स्वता को प्राप्त नहीं करती है गाढ़ अत्यंत अशुद्धि है अत्यधिक जो रजगुण तमगुण बढ़ करके है तपके बिना वो अत्यंत तो विरलता को प्राप्त नहीं करती घन अशुद्धि पहले तप करने पर थोड़े थोड़े विरल स्वस्प कमती न्यूनता को प्राप्त करे कि अशुद्ध न्यून होने पर उसके बाद अशुद्धि का नाश होगा तपकी बिना ऐसे विरलता को प्राप्त नहीं करती थी किपस उपाधान तपस उपाधान ग्रहण अनुष्ठान प्रणाम है ठीक है टीका अनादिभ्याम कर्म क्लेश वासना क्लेशवासनाभ्याम कर्मजन्य वासना क्लेश जन्य वासना कर्म से कर्म फल अनुभव होता है उसकी वासना होती अक्लेश से संस्कार होता है इनसे चित्रा चित्र चित्रित युक्त है अतव प्रतिपक्षित विषय जाल प्रतिपक्षत उपनत प्राप्त होता है विषय जाल जिस अशुद्धि में यहाँ सा चतुका प्रत्युपस्थित विषय जाला अशुद्धि का विचेतन अशुद्धि रजस्तम समुद्रेक अशुद्धि अंतकर्णी चित्तमे रजस्तम तो हो समुद्रेक सम्यक उद्रेक बढ़ जाना रजगुण तमगुण बढ़ जाना यही अंतकण में अशुद्धि सत्वगुण है शुद्धि रजगुण तम गुण अशुद्धि त्रिगुणात्मक है किंतु जब रजगुण तमगुण बहुत बढ़ जाएंगे अशुद्ध होता है अशुद्धियर्ण तप संभेद आपद्यते दि। अंतर्ण बिना तप के बिना संभेद को प्राप्त नहीं करते अशुद्धिये संभेद कैसे होता है सांद्रत निरलता संभेद सांद्र घनय अत्यंत अशुद्धि बहुत अधिक है तो उसमें तप नहीं करने पर विरलता को न्यूनता को प्राप्त नहीं करता है अगर चिंता नहीं प्राप्त करके है अशुद्धि नितान्त गिरलता विरलता ही संद करने से ही विरल होता है रजगुणत गुण काम होते हैं इसलिए ये तप पहले आवश्यक है ननु उपाद्यमान तपो धातु वैश्व्य हेतु तया योग प्रतिपक्ष है कथन तद उपाय करता है उपादय अनुषान करेंगे तो भी धातु वैसन है चुके यदि काहे प्लेट शरीर का कष्ट आदि अनुसार कष्ट ग्रहण करेंगे पीडा देंगे शरीर को कुछ लोग तप करते हैं पत्थर बहुत गर्म है गर्मी के समय उसी पत्थर में लेटने ली कपड़ा तो हटा करके गर्म पत्थर सुन पत्थर तब जाता है वो पत्थर जाकर कर लेटना ये तप पकड़ते हैं पंचायत दिन कहा पकड़ते हैं आध दिन जला कर चार तरफ तीस तो में अग्न कर बैठते हैं कुछ कृष्ठ चांद्राणा भी तो तप है कोई हाथ ऊपर उठ कर रख देते हैं हाथ को इसे ऊपर कर उतर का केंगे बाबा ऐसे हाथ ऊपर कर है बस कोई खड़े रहते हैं बैठेंगे नहीं लेटेंगे पूरा खड़े रहेंगे ऐसे तप करते हैं हाथों ऊपर रखा तो बहुत दिन रखने का अतिशा हो गया हाथ नीचे नहीं आता है ऐसे ही रह गया तो फिर बाद में और कुछ नहीं होता अब ऐसे कुछ हटक करते हैं वो तप ऐसे नहीं ऐसे तप करने पर ऐसे तप करेंगे तो धातु वैषम्य तो भोजन नहीं करना पुरा छोड़कर रहना भोजन कुछ दिन नहीं करने पर बोल तो पाप होता है ये तप है अत्यधिक कर तप करेंगे तो उसमें क्या होता है धातविक तप सरण में है धातु में वैषम्य होता है ऐसे यदि धातु वैषम्य हो जाएगा योग अनुष्ठान नहीं होगा धातु वैषम्य हेतु तया योग प्रतिपक्ष योग के विरोधी कथन तद उपाय तो योग का उपाय कैसे होगा तप इसे तप के यदि सात्व तप सात्विक राजस्व तामस ऐसे तप वेद ऐसा तप करने पर अंतरण शुद्धि होती है जो तप शास्त्री के शास्त्रीय इसे तप करना अत्यंत तो हठ वो तप तप्तशिलाहण तो तप्तशिलापतरंग तो जाकर के देखना ये कपय करना इतने करना ये तप वो होता है तामस है ऐसे जरूरत नहीं तो कैसे तप करने के लिए भाष्यकार कहते हैं तित्त प्रसाधनम अबाधमान आचर्यम मान्य थे चित्त प्रसादन अबाधमानित्त जो प्रसादन है प्रसन्नता उसको बाध नहीं करते हुए ऐसे ही अन आस की तरह सेवन करना चाहिए ऐसे मानते हैं ऐसे तप है। तो करना चाहिए ऐसे प्रसन्नता चित्त में स्वच्छता है उसको बाधना नहीं करते हुए ऐसे कुछ करना चाहिए जो जिससे धातु में नहीं हो शरीर में कष्ट नहीं हो रोग आदि नहीं हो ऐसे करना है मनते है, हैं मानते है हैं मानते हैं सूत्रकार परम ऋषि मानते हैं महर्षि पतंजलि मानते हैं चित्त प्रसादनम अबाध मानन अने आशा चित्त प्रसन्नता का बाधा नहीं करते हुए ऐसे तप अनुसारण करे ऐसे करने से धातु वैषम्य नहीं होगा ठीक में तावन मात्र में वो तपस्रणीय यावत धातु वैषम्य में आपदे थे यही हुआ तप ऐसे नहीं करना है जिसके द्वारा धातु वैष्णव्य तपा में विषमता नहीं आए विषमता आने पर रोग होगा आगे करने नहीं सका कुछ साधन इसलिए युक्ता हिहार से भगवान गीता में कहते ऐसे करने का है तपो और तप के लिए कहा स्वर्णाश्रम धर्म न तपसा हरितोषण वर्णाश्रम धर्म पालन करना भी तप है रन स इंद्रियाण से एकाग्रम परम तप ये परम तप कहा अपना कर्तव्य पालन करना ये भी तप है जो कर्म कर्तव्य है शास्त्र में विहित कर्म करना ये भी तप है जितने उसके लिए जो भी हो सह करके करे कोई तो भी तप होता है इस प्रकार कुछ तप है जैसे कहा वातिक तपे अनुद्वेग करे वाक्यम सत्यम प्रियमितम से शब्द ऐसे करे तो जिसको कष्ट नहीं हो सत्य हो वित्तवाणी प्रयोग करे शब्द वाक ऐसे सब करने पर ये सब सप होता है और उपवास आदि आवश्यक है कि ऐसे उपवास नहीं बहुत अधिक है नहीं स्वल्प उपवास भी आवश्यक है भोजन में भी साइन उपवास ऐसा नहीं पूरा कुछ छोड़कर बैठे कोई कोई सोते हम तो सात दिन से तो भूखे रह सकते हैं उसके बाद जो अनुभव होगा अर्थात सोते सात दिन भूखे बैठेंगे तो भगवान को तो दर्व कराना पड़ेगा खुश हो जाते हैं फिर कुछ नहीं होता है तो आकर के लोग झूठ बोलते हैं कि हमको अनुभव हो गया दर्शन हो गया खाली ऐसे बढ़ जाने से नहीं सात दिन बैठ जाने से होता है शुद्धि होती है बैठ कर के भजन कर तो ठीक है कि वो ये सोच कर कि सात दिन पंद्रह दिन बैठ जाएंगे तो दर्शन नहीं हो जाएगा और तो दर्शन नहीं होता तो फिर आकर बोलते ऐसे ही बहुत करते हैं ऐसा नहीं सर्वे में धातु वैसा में होने पर फिर आगे अनुसार नहीं होता है तो ऐसे तप करना है ऐसे में स्वाध्याय प्रणवादी पवित्राणाम जप मुख्य शास्त्र अध्याय नंबर ये स्वाध्याय पवित्राणाम जप पवित्र मंत्र का जप है ये भी स्वाध्याय में आता है और मुख्य शास्त्र अध्याय नंबर प्रणवादी पवित्राण कहा प्रणवादी कहा है कोई आग्रह नहीं करना चाहिए प्रणव का ही जप करना है ऐसे कुछ लोग मानते प्रणव चेष्टा हम प्रणव जप करेंगे कोई भी मंत्र गुरु से दीक्षित मंत्र का जप करना है अन्य अपनी इच्छा से नहीं है इसलिए जिसके में जिस मंत्र में जिसका अधिकार है जो ऐसे गुरु अभिज्ञ गुरु उपदेश करते हैं ऐसे मंत्र का जप है इसलिए प्रणब आदि दिया केवल प्रणव हो जाने ना तो से ही तो कुछ हो जाएगी सामने तस्वाल तक प्रणव कहा गया विष्णु सहस नाम परमात्मा का हजार नाम है ब्रह्म परमात्मा के लिए बहुत नाम है इसलिए पवित्र मंत्र का जप कहा और वो शास्त्र अध्ययन हम बा शास्त्र का अध्ययन ये भी साध्या है ये मुख्य तो यही है जप की अपेक्षा ये शास्त्र चिंतन उत्कृष्ट है उत्तमम उत्तम तत्व चिंता से मध्यम शास्त्र चिंतनम अधमा अंत चिंत तीर्थयात्रा धमा धमा सौसे श्रेष्ठ है तत्व चिंतन निधिध्या अरे उससे निकृष मध्यम है शास्त्र चिंतन शास्त्र चिंतन में श्रवण मनन दोनों हो जाता है शास्त्र का अर्थ निश्चय करना व्याकरण तर्क व्याकरण न्याय मीमांसा अध्ययन द्रुव मुख्य शास्त्र का अध्ययन अर्थ विचार करना मीमांसा से ब्रह्मसूत्र आदि के द्वारा तात्पर्य निश्चय मनन ये सब दोनों श्रवण मनन दोनों होते शास्त्राध्ययन में उसके पश्चात निधि ध्यान होता है उससे श्रेष्ठ है तत्व चिंता निधि ध्यान ये स्वाध्याय में आ गया का जत्व और उस मुख्य शास्त्राध्यायन ये स्वाध्याय ये क्रिया ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान सर्व क्रियाना परम गुरर्पण तत् फल संन्यास जितने कर्मेश परम गुरु अर्पण परम गुरु ईश्वर के लिए उसके अर्पण कर देना ये सब कर्म करे परमेश्वर अंतर्जाम अर्पण कर दे और उसके फल की छा नहीं करे एक कर्म का अर्पण कर दे परमात्मा के अर्थात तत् फल संन्यास फल का त्याग करे निष्काम होकर करे परमा परमेश्वर चिंता नहीं करके निष्काम होकर कोई करता है फल का त्याग करता है तो भी कर्म फल होता है और ईश्वर का अर्पण ईश्वर को अर्पण करके कर्म करे जो विहित कर्म करे किंतु ईश्वर को अर्पण करे ये होता है ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान में विहित कर्म को छोड़ करके खाली जप आ करना तो साध्या में इसलिए कर्म भी जिस वर्णा आसमी जो है वो तो कर्म भी करे, करे कर्म करके कर्म फल ईश्वान ही रखे कर्म परमात्मा की प्रीति के लिए करे परमात्मा अर्पण तो करके प्रीति की इच्छा तो नहीं रखे तो व्याति की जदि नहीं ऐसे होती है तो परमात्मा के संसद के लिए करे प्रणवादे टीचा ने दिया पुरुष सूत्र रुद्रमंडल ब्राह्मणादय वैदिका ये वैदिक है पुरुष सूत्र आदि मंत्र वेद स्वाध्याय ये व्या है तो यह मंत्र जपन ही अध्ययन पारायण आया और शास्त्र पुराण में ब्रह्म पारायण इत्यादि पारायण आदि करना वेद का पारायण करना कुछ शास्त्र का पारायण इसे करते हैं जी तो आज्ञा स्वाध्याय में आ गया है परम गुरु अर्पण परम गुरु है भगवान ईश्वर गुरु नाम अपने गुरु परम गुरु गुरु के गुरु को परम गुरु कहते हैं ईश्वर गुरु के भी गुरु है इसलिए परम गुरु भगवान ईश्वर उनको अर्पण करना यदम उक्तमश काम तो काम कामतो वापि शुभाशुभ तत्व संयु प्रयुत प्रयुत कौम्य हम तत्त प्रत्युत में प्रयुत कौम्य हम काम तोमता इच्छा से, से जो कर्वा मे शुभाशुभ शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो विहित कर्म हो निश्चित कर्म हो इच्छा हो अनिच्छा जो भी कुछ मेरे से हो रहा है तत् सर्वम कोई सन्या क्या कर देता हूं परमात्मा आपके तत्प्त तो करोगे हम आपसे प्रयत्म कर रहा हूं ऐसे जो कर रहा हूं आपसे प्रयत्व कर रहा हूँ इसमें फल मुझे नहीं चाहिए जो कर्म करते समय कोई जो दान करते समय ऐसे चिंता न करे ब्रह्मणा दियते देम ब्रह्मण प्रदीयते ब्रह्मेव दियेते चेटी ब्रह्मापण निगम परम ये ब्रह्मार्पण ब्रह्मणा दियते दे जो दान करते हूँ ये तो ब्रह्मणा दिये थे ब्रह्म ही परमात्मा ने दिया और दान करते किसको ब्रह्मण प्रदीयते जिसको देते वो भी परमात्मा स्वरूप आपके पास जो आया वो परमात्मा की कृपा से आया जो दान करते जिसके अभी परमात्मा करते सर्वम कलम ब्रह्म ब्रह्म थे ब्रह्म व दिए जो दिया जाता है वो भी ब्रह्म ब्रह्मार्पण परम ये परम ब्रह्मार्पण है जो दिया जाता है वो ब्रह्म जिसको देते वो भी ब्रह्म है हमारे पास आया जिसके अगर अभि ब्रह्म है ब्रह्मार्पण ब्रह्म अभि जैसे बोलते नाह करता सर्वे तथ ब्रह्मे तथा एत ब्रह्मार्पणं तो उत्तम ऋषि भी तत्वशी मैं करता नहीं हूं सर्वे ब्रह्म परमात्मा ही सब करते हैं कराते हैं जीव स्वयं वार्थी श्लोक है परमात्मा ही करते और कराते है जीव मैं कुछ नहीं करता हूँ क्या सामर्थ्य है परमात्मा की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता है अंतर जैसे चाबी घुमाते कहा से कहा घूम जाता है महर्षि भी कभी कर विवाह करने की इच्छा रक्षा करते हैं कहाँ से कहा नर्क गिर जाते हैं इसलिए सर्व एतद ब्रह्म व कुरुते तथा ये तथा तो ये उप से ब्रह्मार्पण मैं कुछ नहीं करता हूँ कुछ लोग शब्द से तत्व तो तो बोलते हैं हिंदू अंदर राधु नाम जो कहेंगे ये, ये, ये आप क्या हमारा कुछ है तो सब आपका है यह हमारा कुछ हम क्या करें तो शब्द से तो बोलते हैं कि मैं अंदर सब हम को हम तो <laughs> हमने क्या हमने क्या आपने क्या सब आपका है किन्तु हमने क्या हमने क्या कर प्रचार करें ऐसा तो नहीं मन से सोचे परमात्मा सो करते कराते हैं ये अपने द्वारा कुछ सर्वे के हो जाता है परमात्मा ही कराते हैं यही अपने में करता मैं कर रहा हूं कुछ बड़ापन है कुछ अधिक आधि, अधिक्य है इसके फल प्राप्त करूं कुछ उसके द्वारा उत्कर्ष धर्मध्वज ही कर तो।, तो कहते हमें नहीं सकता मैं ऐसे कर रहा हूं ऐसे धर्मध्वज होता है ये तो नहीं करके परमात्मा की कृपा से परमात्मा के द्वारा कुछ हो रहा है यही ब्रह्मार्पण में कुछ नहीं करता ये ब्रह्मार्पण परमात्मा को अर्पण करके कर्म करें और परमात्मा से बोले मैं आपसे पेट टोप्रो कर रहा हूँ ऐसे सब आप, आपका है तत् फल संस वाष्य में कहा फल का त्याग फला नभिस न कार्य करना फल इच्छा के बिना कर्म कर्तव्य कर्म करना ये फलसन्यास फल का त्याग त्याग नहीं कि फल मिलेगा फिर कहेंगे ना ऐसा नहीं करते समय फल इच्छा नहीं रहकर करे यदम उत्तम इसलिए गीता में कहा कर्म यदि कार्य ना माँ कर्म फल हे तुर के संगोष्ठ कर्म तुम्हारे तो कर्म करने में अधिकार कर्म ही करो कर फल फल अधिकार नहीं कर्म करने का अधिकार कर्म ही करना चाहिए जो कर्म करते हुए जिसके ऊपर बन्नाशम के अनुसार कर्म ब्रह्मचारी गृहस्थ वाहन पुत्र क्या कर्म करना चाहिए वही कर्म करे फल में अधिकार नहीं कर्म करते हुए अवश्य करना चाहिए माँ कर्मफल हेतु कर्मफल के हेतु नहीं करने कर्म है हो इच्छा करें कर्म फल हेतु होगा माँ से संगोस्तु तो कर्म ही कर्म फल की इच्छा नहीं करेंगे उसकी अपेक्षा कर्म भी नहीं करो कोई सिखाते हैं दान धन धन, धन कमाओ उसे दान करो कीचड़ में पैर लगा फिर तो दो उसकी अभेक्षा धन नहीं कमाओ ऐसे कलयुग में मर्मज्ञ कहलाने वाले कहलाने वाले शास्त्र के मर्मज्ञ सह तो करके दान का निषेध करते हैं और कुछ लोग उनके पीछे बाह करते बड़े अच्छा स्वामी हमारे दान का निषेध करते हैं ये कलियुग में अशास्त्रीय मत बताने वाले बहुत होंगे और उनके पीछे बहुत चलेंगे लोगों को बहुत मानेंगे प्रसिद्ध होंगे कि इससे अधिकारी को उसमें महत्व दे नहीं करें बहुत लोग चलते हैं तो प्रामाणिक को होगा कोई जरूर नहीं अशास्त्र मत त्याग्य भगवान नाट्यकार ने कहा है शंकराचार्य भगवान ने तो सड़ंग वेद विद्यपि असंप्रदाय भी मूर्ख व उपेक्षणीय छे के साथ संपूर्ण वेद को जानने वाला भी हो कोई ऐसे संप्रदाय नहीं गुरु शिष्य परंपरा से जिसके पास ज्ञान संप्रदाय नहीं संप्रदाय नहीं जानता है उसकी उपेक्षा कैसे करने मूर्ख बच जैसे मूर्ख पागल कुछ बोलता है बोलता है उसको तो कोई सुनता नहीं अपने आप चलते हैं कुछ आप बोलता है ऐसे तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए तो भले ही जितने अपने को बड़ा माने चाहिए लोग उनके विषय लाख लाख चलेंगे इतने मात्र से कुछ नहीं होता है इसलिए ये कोई जो कहते दान कर्म करके फल इच्छा त्याग करना उसकी हत्या कर्म ही नहीं करो कुछ लोग ऐसे उपदेश करते वेदांत के उपदेश करते हैं वेदांत ऊपर से प्रवचन करने वाले ऐसे कुछ सत्स सुनाते हैं तो सब छोड़ो ये सब मिथ्या है कुछ करना जरूरत नहीं तुम ही ब्रह्म हो कर्म छोड़ो कर्म तो छोड़ा देंगे अब ब्रह्म उपदेश करके हम ब्रह्म चिंतन कहा होगा सब रट नहीं, सब रट कर फिर बोलेंगे भाषा सीख लेते हैं ये सर्व वहाँ गया था इस तरह की तीन लड़का है इस तरह की दो सर्वे का, ये का ये खाया कर गया। ये अभी वहाँ गया था इस बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाएगा इसे शब्दों पुष्टि के लेंगे ऐसे कुछ होता है ऐसे कुछ उपदेश करने वाला आजकल कर सुना है कोई मतलब तो बताए ऐसे उपदेश कर दे और कहीं कहे तो ऐसे उपदेश इतने तो पहुंच गए कहीं जो ब्राह्मण है जन्म को तो हमारे कथा में आओ स्त्रियों के लिए जो तिलक बिंदु लगाते हैं हाथे उसको सही तब जाओ क्योंकि सब है स्त्री क्यों लेकर आना ये सब छोड़ के आओ धन समृद्ध जो हमको दे दो इसमें कोई मिथ्या नहीं धन समृद्ध तुम्हारे साथ में साथ मिथ्या है हमको दे दो सत्य हो जाएगा यही से कुछ उपदेश करने वाले है होते हैं ये झूठा नहीं सत्य अभी भी है कुछ लोग कहते हैं इस प्रकार असास्त्र उपदेश करने वाले बहुत होते हैं कर्म का त्याग करा देते हैं जब क्या करना ये सब बंधन का काम एक अष्टावक्र किसान आया अये में वही थे बंधो बंध समाधि में अनुतिष्ट थी का तुम्हारे तो यही बंधने तो समाधि अनुसार करे थे ये किस समय किसको उपदेश किया जाता है देखना चाहिए जनक जी को अष्टावक्र उपदेश करते जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर वो कहते कि मेरे तर्क ज्ञान कैसे होगा फिर समाधि करते तो कहते यही तो तुम्हारा बंदे तुम समाधि अनुष्ठान कर रहे हो ज्ञान किसका होगा तुम ही तो ब्रह्म हो वो अंतिम अवस्था में इस समय जो तुम ही ब्रह्म हो समाधि क्या करना और शुरू से जो कुछ पता नहीं पहले माना एकाग्र ही नहीं होता है जप भी नहीं कर पाता है कुछ भी साधन नहीं उसको कहेंगे तुम्हारे यही बंधन नहीं जप छोड़ो बड़ा खुश हो जाता है जप हमको नहीं होता है हमको ऐसे गुरु मिले कहे जप नहीं करो खुश होते जप तो करते ही नहीं कुछ साधु भी ऐसे है हम कुछ साधु कुछ पढ़ लिखे कुछ करते कर लेते हैं और बैठ कर जप करो वो तो नहीं होता है बैठ नहीं का नहीं आता है जप कर मैं आगे बैठने मन एक आग्रह तो कुछ साधु होते हैं तो क्या जगत का कल्याण कर करेंगे इसलिए कुछ लोग ऐसे करते छुड़ाते हैं जप छोड़ो फिर बाद में छोड़ो कहाने वाले सब बाद में श्रवण मनन अरे ये श्रवण मनन क्या करना है सब मिठाया है और क्या है बात मस्त हो जा तुम ब्रह्म ऐसे उपदेश करने वाले नहीं माते संगो अकर्मणी अकर्मे संग आ सोचने वो कर्म करना चाहिए ऐसे कर्म त्याग कर देने का नहीं कर्म करना चाहिए उससे अंतर्णी शुद्धि होती है इसलिए सबको हमेशा ही कुछ शारीरिक कर्म करना चाहिए से मंदिर में थोड़ी सफाई कर ले तो कोई अपने हानि नहीं होती महात्मा बहुत है मंदिर में देखे सफाई है या महिला है यदि महिला है तो साफ कर दे तो क्या हानि किसके मन में चाहता है कि मंदिर में आते भगवान का मंदिर है पूजा करने वाला तो पूजा करता है चलो सर थोड़ा सफाई कर ले ऐसे पहले करते थे घंटी लगाते थोड़ा आते धोते थे और तो कोई कराते नहीं होंगे या कोई करते नहीं होंगे दोनों तरफ घंटी लगाने बुरी कोई कोई आते नहीं ये भी होता है सफाई करे कुछ थोड़ा शारीरिक परिश्रम करना चाहिए जहाँ रहते वहाँ साफ रखे जहाँ यहाँ मंदिर में छुट्टी के समय दो दिन तीन दिन छुट्टी होती कोई नहीं भी कहे दो चार मिलकर सफाई कर ले धो ले क्या हानि हो जाएगी कोई अपने को निकृष्ट कर देगा या जाति नष्ट हो जाएगी या अंत को अशुद्धि हो जाएगी ऐसे करना चाहिए इसको कहते निष्काम करो कुछ किसी की कोई कहानी सुने अपनी इच्छा से सफाई करे भगवान का चिंतन करके उसे अंतगुण शुद्ध होता है इसी प्रकार समय का सदुपयोग करके कुछ करने से ही आगे प्रगति होती है कर्म त्याग करने के अपेक्षा कर्म कुछ करे करते करते परमात्मा का चिंतन होता है भक्ति होती अंतगुण शुद्ध होने पर एकाग्रता ध्यान भजन सब, है। सब होता है सब आदि होता है ऐसा करे तब फल संन्यास होगा फल संन्यास हो गया है। फल ईसा त्याग एक कर दिया ये हो गया से कर्मणी ये प्रथम सूत्र हो गया फलसन्यास होगा सबसे प्रयोजन विधानयूत्री मैं सूत्र अवतारित सूत्र नव तार क्रियायोग का प्रयोजन कहने के लिए आगे सूत्र है इस सूत्र का अवतरण करते सही क्रियायोग और तो क्रियायोग के लिए कहते आगे सूत्र के द्वारा उत्तर देते है समाधि भावनाथ क्लेश समाधि क्लेश तन्करणार्थ ये इसके लिए चाहिए समाधि अनुष्ठान करने के लिए भावना के लिए और क्लेशों को तन्करण सूक्ष्म करने के लिए विरल करने के लिए क्लेश त्वनुकण विरल होने पर समाधि होता है समाधि के लिए और क्लेशों को क्षीण करने के लिए इसे ये कर्म करना चाहिए इसका अर्थात धर्मे पापम अपन उदति धर्म से पाप नष्ट होता है कर्म करे सत्कर्म करने से पाप कम होता है पाप कम से ज्ञानम उत्पद्य सुनसान क्षयाथ पाप से कर्म पाप कर्म क्षय पर ज्ञान होता है सिद्धि का त्याग कैसे होगा ऐसे पुण्यकर्म निष्काम कर्म सेवा भजन ये सब करने पर अंत कम होता है यही प्रयत्न करना पड़ता है इस क्रिया आयोग का फल हो इस क्षेत्र में समाजी और क्लेशर को क्लेश अविद्यास अविध्यामूलक और अभिद्या राग से पांच क्लेश है मूल अज्ञान उसको विरल करने के लिए भले थोड़ा क्लेश तनु तनु सूक्ष्म तनुकरण सूक्ष्म करना कम होने पर आगे उसको नष्ट कर सके इसके लिए क्रियायोग अनुष्ठा में चाहिए ये क्रियायोग भागवत में जाया अन्य विष्णु पुराण में है इसमें कहा गया तप तो साध्या ईश्वर परिणाम क्रियायोग की आवश्यकता है